नमस्कार श्रोताओं संस्कार के बढ़ते चरण के तीसरे चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आपने दूसरे चरण का आनंद अच्छी तरह से उठाया होगा तो तीसरे चरण में भी आपको बहुत आनंद आने वाला है और खास आज जो है आज आज शत्रु की नई और पुरानी गीतों को सुनेंगे और उसमें देशभक्ति हमारी जो आदत बनी है इंटरनेट व्हाट्सअप इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने एक नई कविता बनाई है हास्य विंग की कविता है ऐसे उसी तरह से आप उठाइए और इसके साथ साथ व्यंग्य की कविता है प्रलाद पारिक जी की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सेवा देते हैं एक शिक्षक होने के साथ साथ बच्चों के साथ उनकी क्या गतिविधियां होती हैं बच्चों से मिलकर उन्हें किन किन बातों से प्रेरणा मिलती है और उन प्रसंगों को वो काव्य के रूप में हास्य काव्य के रूप में बहुत ही अनूठे अलग ढंग से हमारे बीच में पेश करते हैं तो चलिए आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन नाइन्टी प्वाइंट फोर एफ पर संस्कार के बढ़ते चरण का तीसरा चरण कवि सम्मेलन का आप आनंद उठा रहे हैं आज तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ बेलवाड़ा की कवि सम्मेलन के तीसरे चरण में जिसका नाम है संस्कार के बढ़ते चरण आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो समय अभाव है उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक, एक बेहतरीन कलमकार को जिसको पिछले कई महीनों से आपने WhatsApp के माध्यम से बेहतरीन से बेहतरीन गीतों के माध्यम से देखा होगा पूरे देश में धूम मचाते हुए युवा पीढ़ी की धड़गन बनता जा रहा है जिस तरह से उदयपुर की झील हिलोरे लेती है वो बंदा बराबर हिलोरे लेते हुए हर युवा पीढ़ी के दिल पर दस्तक देकर के जा रहा है इन चार पंक्त के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं मेरा छोटा भाई बहुत लाटला कलम का बहुत लंबे अर्से बाद हम लोगों ने यात्रा करना शुरू किया मालिक करे हम लोगों की यात्रा बहुत लंबी चले किसी की नजर नहीं लगे महज चार पंक्ति आपने दीपक पारी को सुना तहत में मैं करुणम के माध्यम से गीतों के माध्यम तक आपके गीतों के माध्यम से आपके दिल तक दस्तक करने के लिए उस जिलों की नगरी के बेताज बादशाह को बुरात्रित कर रहा हूं चार पंक्तियों के साथ की कुछ दिया लिया नहीं जाता बस सुकून मिल जाता कुछ दिया लिया नहीं जाता बस सुकून मिल जाता है दो मीठे बोल बोलने से भला क्या जाता है डॉक्टर साहब, साहब मैंने देखा हॉस्पिटल में एक से बढ़कर एक क्वालिटी के डॉक्टर मिलेंगे लेकिन डॉक्टर डीएल कास्ट के चेहरे पर कभी मैंने गुस्सा देखा ही नहीं मैंने कहा अगर इस तरह के मेडिकल के अंदर आदमी हो तो पेशेंट आधा तो वैसे ठीक हो जाए कुछ दिया लिया नहीं जाता बस सुकून मिल जाता है दो मीठे बोल बोलने से भला क्या जाता है अरे एक ही शाहरंग होते हैं कोयल और कागा ये भी कवि है ये भी कवि है लेकिन फर्क देखना कुछ दिया लिया नहीं जाता बस सुकून मिल जाता है दो मीठे बोल बोलने से भला क्या जाता है एक ही शाहरंग होते हैं कोयल और कागा मगर बोलने से उन्हें पहचान लिया जाता है मगर बोलने से उन्हें पहचान लिया गीतों का बेताज जाह भाई शत्रु तालियों के जोरदार भाई दीपक ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया बहुत शानदार लोकल में भी दीपक को इतना सुन दिया जाता है ये बड़े सौभाग्य की बात है मेरे बड़े भाई ओम तिवाड़ी जी है और गुरुदेव का आदेश था हम सब यहां पर हैं आज हम यहाँ पे मतलब हम अपना सिंहस्त करने आए हैं क्या बात है हमारा हमारा सिंहस्त यहाँ पे है बहुत कुछ जो परिवार के सारे एक पारिवारिक गोष्ठी है सभी परिवार के लोग हैं कुछ और कुछ ने जूते आगे रख दिए कुछ पीछे बैठ गए जूता अस्त्र भी है शस्त्र भी गूगल का सर्च इंजन दुनिया की हर चीज ढूंढ लेता है लेकिन भिलवाड़ा में हनुमान जी के मंदिर के बाहर चप्पल चोरी हो जाती है वो गूगल तो क्या उसका बाप तक नहीं ढूंढ सकता है अलग बात है पुलिस का एक अदना सा सिपाही ढूंढ लेता है क्योंकि अपने यहां तो कहा गया है चोर चोर मोसेरे भाई देखो बड़ी ज्ञान की बातें दीपक ने की एक आदमी बहुत ज्ञान बांट रहा था कुछ लोग इतने ज्ञानी होते हैं इतने समझदार होते हैं कि गोबर सुन के भैंस की उम्र बता देते हैं ऐसे कई लोग होते एक आदमी ज्ञान बांट रहा था बोले लोहा लोहे को काटता है हीरा हीरे को काटता है इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया भीड़ में से आवाज आई कुत्ता कुत्ते को काट है तो कई सारी चीजें हैं मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा इतनी माता है बहने या बैठी है नारी क्या है नारी शक्ति है नारी क्या है शक्ति है पुरुष सहन शक्ति हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी मुंह पे है आंखों में पानी और सुनो गुस्सा आना मर्द की निशानी है लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। आप सब किस तरह से गुस्सा पीते हो मालूम है विज्ञानी कहता है पुरुष के शरीर में डेढ़ लाख नशे होती है सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबानी है तो बैठी आप आप उसको छोड़ के सबको एक बार ताली वाली बजा के मुझे बता दो कि आप सुनने के में आज एक बड़ा अवसर था हम इनको गुरु कहते हैं तो गुरु माई हमारे लिए तो गुरु माई है तो मैं चार पंक्तियां माँ की पढ़ता हूँ सबसे पहले स्वागत कि भारी है वसुधा का जिसके हम आभारी हैं भीलवाड़ा में मुझे भी गुरुजी ने कहा कि क्रीम श्रोता है कविता को समझने वाले श्रोता है बस आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो अजा शत्रु आप तक पहुंच जाएगा परवाना अजमेरी जी जहां कहीं बैठे हैं वो शायद और पीछे चले गए हैं मुझे उनकी भी तलाश थी अभी वो नजर नहीं आ रहे हैं पंक्ति का जो आखिरी शब्द है नई पंक्ति वही से शुरू होगी इसको सिंहावलोकन कहते हैं भारी है आचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं आभारी है है का खिली हुई फुलवारी फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के एक पल के लिए अपनी माँ को याद करना अगर मैंने ठीक कह दिया तो आपकी तालियां मुझे आशीर्वाद में मिले फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के दुनिया के हर रिश्ते पर माँ की ममता भारी है दुनिया के हर एक रिश्ते पर मा की ममता भारी है भारी है सुधा का जिसके हम हैं छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये बच्चे इस देश का भविष्य है आज तो वास्तव में अच्छे बैठे हैं वरना कई बार कवियों का वर्तमान बिगाड़ देते हैं एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई सारे बच्चे खुश हो गए बोले सबसे बड़ी टेंशन है स्कूल था इसी का राम नाम सत्यों लेकिन एक बच्चा रो रहा था मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है बोले आग स्कूल में लगी है वो मास्टर जी तो बाहर खड़ा पेड़ के नीचे बिठा के बढ़ाएंगे अच्छा बड़े बच्चे बड़े होशियार एक बच्चे से मैंने पूछा मैंने कहा बेटा है बताओ हमारे देश में कौन सी देवी का कौन सा प्रसाद प्रसिद्ध है बोले राबड़ी देवी का लालू प्रसाद हाँ लालू जी भी आजकल बाबा रामदेव से क्रीम लगवा रहे हैं जल जलवे है सबके अपने अपने तो ए, हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे सच बता रहा हूँ मैं गुरुजी जी सच कह रहा हूँ हमें पढ़ाने वाले थे राजेंद्र पंडित वो पढ़ाते थे अच्छा वो वो घर से बड़ा ठोकू किस्म के मास्टर थे ठोकू में समझते हो ठोकने वाले वो घर से सोच के आते थे जिसको ठोकना होता अच्छा जिसको ठोकना होता उसकी तरफ देख के मुस्कुराते राजेंद्र पंडित ने हमारे गुरु ने जिस बच्चे की तरफ देख के मुस्कुरा लिया समझो उसकी ठोकाई अच्छा उनका एक भ्रम वाक्य था हमारे स्कूल में एक नीम का पेड़ था वो नीम का पेड़ जो था वो पेड़ नहीं था वो वर्कशॉप था वहां पे बच्चों की डेंटिंग, पेंटिंग होती थी, डेंटुकाई होती थी। उनका ले जाके बच्चे के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते तो एक दिन उन्होंने मेरी तरफ देखा मेरी तरफ देख के मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ बोले की पंद्रह का पहाड़ा सुनाओ मैंने कहा नहीं याद है बोले चलो नीम के नीचे उन्होंने नीम के नीचे ले जाके मेरी जो ठुकाई की वो पहाड़े पहले पहाड़े सुना पूछा करते थे गुरुजी तो ऐसी ऐसी ठुकाई थी मैं सात दिन तक स्कूल नहीं गया लेकिन सात दिन के बाद जब मैं स्कूल गया तो पंद्रह तो क्या पच्चीस तक पहाड़े याद करके गया ये मैंने करके दिखाया वो आए साथ क्लास में आते ही मेरी तरफ देख के मुस्कुरा इस बार मैं भी मुस्कुराया अच्छा मैं जैसे ही मुस्कुराया तो वो मेरे कॉन्फिडेंस को काट गए बोले सकता है इसका पहाड़ा सुनाओ। चलो नीम के नीचे मैंने कहा नहीं आता है बोले चलो नीम के नीचे। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर फिर मेरे साथ वही सांस्कृतिक कार्यक्रम किया मैं 10 दिन तक स्कूल नहीं गया और आपकी तालियां तो अब मैं मांगता हूं 10 दिन बाद में जब मैं स्कूल गया और वही दोपहर के समय में उनका जब पीरियड था वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए मैं इतना समझदार बचपन से मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और चुपचाप नीम के पेड़ चला गया अच्छा बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं मेरा प्यारा भाई शांति बैठा हुआ है हमारे बड़े भाई खटका राजस्थानी जी यहाँ है हमने जिनको भीड़ में बैठ के सुना हुआ है ऐसे वरिष्ठ कवि हमारे भाई है प्रहलाद जी पारी तो आपके अपने शहर की छेड़ना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री बन जाए हाँ सच कह रहा हूं मैं अच्छा प्रधानमंत्री देखिये इस देश का हम कितनी मजाक कर रहे हैं अलग बातें लेकिन इस देश का गौरव है की नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गौरव है वो पहले सरदार जी थे आपको बताओ सरदार जी मनमोहन सिंह जी वो जब संसद में जाते थे तो ऐसा लगता था दाढ़ी मुछो वाले रजिया गुंडों में फंसने जा रहे हो कह रही है हाँ वो बोलते नहीं थे मोनी बाबा थे बोलते नहीं थे अब ये वाले वो चुप नहीं होते निरंतर बोलते रहते हैं विज्ञान ने कह दिया धरती गोल है लेकिन नहीं पूरे देश विदेश का सबका चक्कर लगा के पता लगाएंगे कि धरती गोल है कैसी है। उसके बाद आएंगे अच्छा भाग्यशाली इतने मोदी जी इतने भाग्यशाली है ना सदन में विपक्ष ना घर में बीवी इसलिए कई बार मन की बात भी रेडियो पे करनी पड़ती है पहले आज उनके नारों में विरोध वादों में पहले नारा दिया आते हैं उन्होंने बोले कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत घर घर में शौचालय बनवाऊंगा थोड़े दिन बाद बोले न खाऊंगा न खाने दूंगा मैंने कहा जब न खाएंगे न खाने देंगे तो घर घर में यह सब क्यों करवा रहे हो मेरे दो पंडित काम निपटा दिया आप सब की बस्ती मांगता हूं देखो मन देना मुझे तो मैं आपको कुछ देके जाऊंगा आज उम्मीद हम राहुल गांधी से लगाए बैठे वो राहुल पट्टा वो तैयार नहीं हो रहा राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस एक सोच है और विद्या कहती है जहां सोच है वहां शोचालय अच्छा वो अभी दिल्ली के पास में वहां हरियाणा है वहां किसानों की फसल बर्बाद हो गई तो सारे किसान मुआवजे के लिए धरने पे बैठ गए राहुल गांधी भी गए आज आजकल राहुल बहुत फ्री है। वो कभी जेएनयू में से मिलने चला जाता चला जाता जाता है, है। कहीं हैदराबाद वो वहां गए और एक घंटे तक किसानों से बातचीत की किसान राहुल की बात समझ गए और किसान ने किसानों ने सौ सौ रुपए इकट्ठे किए और पांच रुपए ले जाके सोनिया गांधी को दिए सोनिया जी बोली ये पांच हजार किस लिए किसान बोले फसल तो आपकी भी बर्बाद हुई एक बार ताली वाली भीड़ तो आप बता दू बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते खो जाते आंखों के तारे मस्ताने सो जाते हैं सो जाते हैं सरहद पे जवाब सिपाही शेर अगर अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं और बंद देखिए आप शब्दों पे ध्यान चाहूंगा या जा एक एक धागे को जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है वैसे कविता को कानों से नहीं दिल से सुना जाता आप दिल से सुन रहे हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ शौणित से भी की वसुधा पर रक्त बीज बो जाते हैं वो धरती के लाल गगन के ध्रुव तारे हो जाते हैं चूड़ी याद मगर अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं अगर देश की बात चले तो दीवाने और इस बहुत बढ़िया इस मुक्तक का जो आखिरी कड़ी है आतंकवाद दी जो होते हैं वो अक्सर एक क्या तर्क क्या कि जन्नत में हूरे मिलती है जेहादी बतलाते हैं बतलाते हैं इसी वजह वो जेहादी बन जाते हैं बन जाते हैं नाम नापाक करिंदे होते जो और अब यहां जितने लोग मौजूद है कोई भी हाथ खामोश न रहे अगर मेरी बात आप तक तो पहुंच जाए बन जाते हैं ना मुराद ना पाक तरिंदे होते जो होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे सुन लिया मैं एक छोटा सा गीत सुना के अपना स्थान लेता हूं अभी गुरुजी ने कहा एक गीत के लिए बिल्कुल एक नया गीत जो उतरा है वो गीत आपको सुनाता हूँ लेकिन उससे पहले छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं मैंने बहुत पहले गीत लिखा था मेवाड़ी का गीत जो हमारा दीपक अभी मेवाड़ी की मेवाड़ी भाषा बहुत मीठी भाषा है एक माँ अपने बेटे के लिए क्या कहती दीपक तुम भी सुनो के मारे हिवुड़े टुकड़ा रे चांद जसा रे भोड़ा भाड़ा लाल एक माँ के मन की पीड़ा मारे हिवड़ा जब तक सारे मिलके ताली नहीं बजाओगे एक घंटे तक ये पड़ता रहूंगा मारे हिवड़ा रे टुकड़ा चांद जसा मुखारे भोला भाड़ा लाल रे निला गिरे के मारना रे, के राम राम मने मने मारना मारना नजर कैसे नख दे तो तो तो तो तो लोई आवे लाल हो रे तो तो धमाल हो धमाल कांटा कांटा वो तो जैसो सूखो तो देख, देख मन गड़ो दुख रापूर मारो लाल खागी रे के राम मने जीव तीने मारना की राम ने जीव ती मारना की रे और नजर कैसे लगी एक तिराहा होता है जहां टोने टोटके होते हैं उसको कहते हैं टेवटा कि रोज़ जी खेलवाने जीव ती ने दन में ने ने में ने में जदी वो गरे ने ने ने आवता आवता जावता जावता खेलवाने में की रे के मारना की रे के राम मन जीवती ने मारना की रे कविता कहते हम ताली बजाओ ये बीच बीच में ऐसा कर लिया करो ठीक रहता है अच्छा राम हाँ, वो जो जिसके लिए मुझे बार बार उधर से भी आवाज आ रही पीछे से भी बताया जा रहा है एक कविता नई उतरी है व्हाट्सअप पे लाखों मोबाइल में वायरल हुई है जैसे इसका चरखा उधरा हो गया तो वो मैं आपको सुना देता हूँ बड़ी मस्त कविता है इसमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लिखने में भी नहीं लगाया बस आप इसका आनंद लीजिए उसका उसमें विशेष कुछ भी नहीं है सिर्फ यह है कि हमारे दादाजी जो भाषा बोलते थे वो हमारे पिताजी नहीं बोलते हमारे पिताजी जो बोलते थे भाषा वो हम नहीं बोलते और हम जो भाषा बोलते हैं आजकल हमारे बच्चे नहीं बोलते आजकल के बच्चे कौन सी भाषा बोलते बस ये इसका मूल उद्देश्य एक साइबर कैफे में कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी जो पुराने लोग हैं वो ये समझे कि आजकल क्या मामला नया खेल क्या चल रहा है बस ये समझिए आप स्वागत क्या कहता है मन से जान चाहूंगा आप पहली बार कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा फेसें हैं फेसबुक जैसा हमारे प्रहलाद जी भाई साहब के जो तीनों बड़े भाई बैठे उन सब उनको प्रणाम करता हूँ पूरी व्यास फैमिली के साथ साथ आपके माउंट आबू हाँ, से हाँ मधुवन मधुवन से पधारे रहे हमारे अतिथि है उनका भी स्वागत है बस इस कविता को आप थोड़ा सा मन दे दीजिएगा कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा आंखें है गूगल जैसी एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तेसी होटमेल से होठ रसी जी करता याहू याहू होटमेल से होठ रसी जी करता याहू याहू माउस को छू ले ने भरसे बोले वो म्याहू म्या टाका म्या डाल गई कन्या कुआरी लगी ऐसी बीमारी जमा में से क्या डरे टाका डाल गई कन्याकुआर लगी ऐसी बीमारी जमाने से क्या डरे क्या कहता है वो वॉट्सएप वो। पर चैट करेगी, पर... करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा स्नेपडील और फ्लिपकार्ड से जो चाहे दिलवा दूंगा रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लिपिंग होगी रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी यूट्यूब के ट्यूबवेल में मस्ती की क्लिपिंग होगी के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट कर वाले, जमाने से अब क्या डरे? जब आपको समझ में नहीं भी आ रही हो तो इसलिए पड़ोसी को लग जाएगा आपको समझ में आ रही है। <laughs> के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले जमाने से अब क्या डरे भगुनंदन तो कहीं नहीं जाओगे तुम्हारे पड़ोसन की कसम आजा आजा एक बहुत खतरनाक आईटी वायरस है रघु शर्मा आ गया जो रघुनंदन आ गया जो ये जो भी इस भीड़ा शहर को खतरा बापू नगर से ही है आ, नहीं जाओगे तो तुम्हारे बीबी की सहेली की कसम है ये थे भाई रावा आजाद शत्रु बहुत बेहतरीन गीत आप तक पहुंचाएंगे मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें भाई आजाद को और डूब के सुनने का मन था समय अभाव है परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमें यात्रा तय करनी है आइए मैं एक ऐसे कलमकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जो शिक्षाविद है बिलोड़ा शहर में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है बहुत भारी भरगम शरीर का व्यक्ति है वो इसलिए भी दोस्तों मुझे ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं होगी आज उनका पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है संपूर्ण परिवार को रेखांकित करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ बड़े गर्व के साथ कि जिस विभाग में वो कार्यरत है उस विभाग का सम्मान रखते हुए उसकी गरिमा बनाते हुए बहुत गंभीरता से सोच के जैसा वो लिखता है इस देश को आवश्यकता है कि वैसा वो लिखकर करके इस देश की जनता को पहुंचाने उन पूरा पूरा काम सहयोग करें और उस दायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहा है। एक इतना बेहतरीन हास्य और व्यंग्य का कलमकार हमारे बीच मेरा भाई आदरणीय पैलाद पारिक जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें भाई पहलाद पारिक आ, मेरी आस्था के केंद्र आदरणीय राजेंद्र गोपाल को प्रणाम करता हूं आंटी इकतीस तारीख को रिटायर्ड होगी लेकिन आप सब लोगों को हमने बता दिया कि उनका रिटायरमेंट इकतीस मई को है उनके श्री चरणों तक भी मैं अपना प्रणाम पहुंचाता हूं। व्यास जी सर राज के राजमहल के राजकुमार है भाई ओम तिवारी लेकिन एक दरबारी की हैसियत <laughs> में भी रखी ये टिप्पणी सर्वश्रेष्ठ टिप्पणी बोली भैया। वो टिप्पणी पूरी पोखी नहीं आप बीच में बोलोगे व्यास जी सर के दरबार उसके राजमहल के राजकुमार है ओम तिवारी लेकिन एक दरबारी की हैसियत मैं भी रखता हूं उस राजमहल में निश्चित रूप से भाई तिवारी संचालन कर रहे हैं मेरा मेरे पूरे परिवार का जिक्र मैं क्या करू तो आप सब लोग इतना जिक्र कर चुके हैं मैं चाहता था कि मैं कोई चुटकुला नहीं सुनाऊ मैं कोई गंभीर कविताएं सुनाऊ पर मैं ऐसा क्यों करू <laughs> आदत तो अपराधी है मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा कि जब जब शुरुआती इस तरह की हो रही तो मैं अपनी इमेज अलग से क्यों स्थापित करूं? गुरुदेव के श्री में चार पंक्तियां रखता हूं कि तेरा मेरा रिश्ता इतना खास हो जाए कि तेरा मेरा रिश्ता इतना खास हो जाए तू दूर रहकर भी मेरे पास हो जाए मन से मन के तार जुड़े कुछ इस तरह फिर मुझे हो और तुझे एहसास हो जाए पीर मुझे हो और तुझे बहुत को खूब भाई बहुत देश देश के बड़े कविशत्र फिर, फिर खटका राजस्थानी हुए कितनी यात्राएं इन्होंने की और दीपक बहुत बड़ा नाम है देश का ये सारे इतने बड़े नाम है और ये जितने भी बैठे हुए हैं कोई इसमें हजार का नोट है कोई पांच सौ का नोट है मैं गुरुजी को इससे अलग कर रहा हूँ गुरुजी चार्ज पंचम का वो सिक्का है जो किसी भी दौर में कमजोर नहीं होता है वो हर दौर में चलता है ये लोग हैं हजार के नोट है पांच सौ के नोट है मैं तो दस का नोट हूँ मैं दस का नोट हूँ मान लो बीस का नोट हूँ या पचास का नोट हूँ लेकिन आप सबको मालूम होगा की नकली जो चल, आते है ना वह या तो पांच के आते हैं या हजार के आते ये टिप्पणी भाई निवेदन करता हूं मित्रों तो आपके बीच में सुन रहे हैं दीपक ने शिक्षा विभाग की बहुत सारी बातें की मैं शिक्षा विभाग का अधिकारी हूँ और पूरी ईमानदारी से और के साथ ये कह सकता हूं कि आज तक न किसी की चाय पी और न भविष्य में पीने की कल्पना रखता हूं क्या बात बहुत निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों में गुरुजनों में जो कुछ बातें रही होगी रही होगी मैं मानता हूं क्योंकि मैंने भी इस चीज को बहुत भोगा है बरसों तक एक, एक स्कूल में प्रिंसिपल रहा एक दिन छठी क्लास का एक लड़का स्कूल नहीं आया मैंने उससे पूछा कल स्कूल क्यों नहीं आया बोलो सर मेरी गाय ने बछड़ा दिया मैंने कहा तेरी गाय ने बछड़ा दिया इसमें क्या खास बात है वो बोला सर खास बात नहीं तो आप देख के बताओ <laughs> अच्छा भाई बेला एक दिन चार्ला क्यों पास, पास कर सकते हो नहीं करूंगा पास। सर आपके मेरे सपने कह रहे थे लड़का बहुत होशियार है इसको पास ही करना फेल मत करना मैं इनका देख मेरे पिताजी तो गए बीस साल हुए तेरे सपने में कैसा है बोला सर बही दी भी आ गए मैं इनका जा कर दूंगा पास दूसरे दिन मैंने उस लड़के को बुलाया मेरे देख मेरे पिताजी तो मेरे भी सपने में आए कह रहे थे लड़का बहुत बदतमीज है पास मत करना फेल ही करना तो वो लड़का बोला सर पास कर लो फेल करो आपकी मर्जी बड़े कमीने साले तुम्हारे पिताजी मुझसे कुछ कह ले तुमसे कुछ कहुछ कहुछ। <laughs> ये बच्चों के तेवर है एक दिन इतिहास का एक मेरे पास बोलो सर बारहवीं क्लास में चलो अपने लड़के बहुत होशियार है 100% रिजल्ट रखेंगे अपनी स्कूल का। मैं चला गया क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में। का बताओ अकबर को गद्दी मिली तो सबसे पहले उसने क्या किया था बोलो सर वो उस पर बैठ गया था <laughs> मैंने कहा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई बोलो सर दूसरी लड़ाई के बाद <laughs> मैंने कहा भारत में अंग्रेज कहां से से आए अपने अपने घरों <laughs> ये सभी कहते हैं साहब बात समझ में आ गई तो एक बार कहा जावर महेश का एक बच्चा झल्ला आसपुर के पास में सलूम्बर और के बीच में एक जगह है और मैं ये चुटकुले नहीं सोना मेरे साथ बीती हुई है साहब टुटुले सो झा तो जावर महेश का एक बच्चा ग्यारहवीं क्लास विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, मीडियम का मेरे पास आ गया, में भर्ती होने के लिए मैंने उसको का देख, ये हिंदी मीडियम का है, नहीं चलेगा बोला सर आई विल मैंने देख, हम यहाँ गीता पढ़ाते हैं रामायण पढ़ाते हैं महाभारत पढ़ाते हैं तुझे इन सबके बारे में क्या मालूम तो उस बच्चे ने कहा सर आप कुछ भी पूछो आई विल आंसर तो मैंने कहा तुम महाभारत के बारे में क्या जानता है तो उस बच्चे ने जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो पूरी तरह से हिंदी को बोल पा रहा और न अंग्रेजी को छोड़ पा रहा वो मुझे महाभारत सुना रहा वो महाभारत आप तो में आपके चीज चरणों में रखता हूँ स्वागत स्वागत स्वागत समय की कमी है जी, तो दो लाइनों में खत्म कर सकता था लेकिन दो से ढाई मिनट के बीच में खत्म करता हूँ नहीं नहीं आप तीन मिनट में करो बढ़िया तीन मिनट में करो आप शिक्षा वो बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ एडमिशन का इच्छुक सर सर कौरवाज एंड पांडुवास टू ब्रदर्स थे क्या बात है वा? सर कौरवाज एंड पांडुवास टू ब्रदर्स थे हस्तिनापुर उनकी कैपिटल थी मिस्टर द्रोणा ने कौरवाज एंड पांडवाज को एरो मारने का एजुकेशन दिया बट अर्जुन को एक्स्ट्रा ट्रेंड किया Good. अर्जुन ने एरो मारकर द्रौपदी को विन किया अर्जुन ने एरो मारकर द्रौपदी को विन किया बट पांडवास का मदर ने मिस्टेक किया अर्जुन ने एरो मारकर द्रौपदी को विन किया बट पांडवास का मदर ने मिस्टेक किया, पांडवा पांडवास का ज्वाइंट वाइफ हो गया। क्या <feito biết si> क्या बात? च्या बात? भाई पांडवास का वाइफ ने द्रत राष्ट्र के सन दुर्योधन को इडियट बोला तो वो एंग्री हो गया और उसने अपने यंगर ब्रदर से पांडुवास का ज्वाइंट वाइफ के साथ में में है है क्या क्या बात बात भाई बहुत टाइम मिस्टर मिस्टर की तरह साइलेंट रहा बट कृष्णा सेंटर एंटर हो गए और उन्होंने पांडुवाज का ज्वाइंट वाइफ को सेव कर लिया आफ्टर कृष्णा ने पांडुवाज के साथ प्लानिंग करके करण को चीट किया और वन बाई वन आल कोरवास का मर्डर करा दिया और पांडवाज को हस्तिनापुर का एम्पर बना दिया क्या क्या बात बात है बात। भाई बहुत काबिल तो मैं करता हूं तेरे को भर्ती मित्रों आजादी के बाद देश में दो ही चीजों के भाव बढ़े एक तो जमीनों के और दूसरे कमीनों के <laughs> सयाने हैं सयाने हैं जमाने की नसीहत देख लेते हैं हैं जमाने की नसीहत देख लेते हैं वो खुद से पहले बाप की तबीयत देख लेते हैं क्या बात है भाई बहुत खूब सयाने हैं जमाने की नसीहत देख लेते हैं वो खुद से पहले बाप की तबीयत देख लेते हैं मरेगा बाप जो बूढ़ा तो मिलेगा क्या होने आखिर मरेगा बाप जो बूढ़ा तो मिलेगा क्या होने आखिर वो कंधा देने से पहले वसीयत देख लेते हैं कंधा देने से पहले क्या बातियत देख भाँ। लेते हैं मित्रों आपके श्री चरणों में चार पंक्तियां माँ पे पढ़ता हूँ और उसके बाद में अपने शरीर को आपके बीच से छोड़ता हूं क्योंकि हमें भाई शांति तूफान को सुनना आदरणीय खटका जी और अंत में श्रद्धेव गुरुदेव भी सुनाएंगे माँ एहसास जीवन की सच्चाई का कि माँ एहसास जीवन की सच्चाई का माँ विश्वास जीवन की गहराई का माँ के बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है, है, क्योंकि संतति के के सारे संकट उठाने में केवल ही समर्थ ईश्वर सारे धाम होते हैं माँ के आंचल में माँ के सीने में फिर जरूरत क्या है जाने की काशी काबा मक्का मथुरा और मदीने में इसलिए हो सके थोड़ा सदन समर्थन करे इस पंथी का इसलिए हो सके तो अपने जीवन में महत्वपूर्ण काम कीजिए सारे तीर्थों को भूल कर सुबह शाम अपनी, को प्रणाम अपनी को प्रणाम मित्रों धन्यवाद। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत आनंद आय होगा और आपका आनंद यू ही बना रहे ऐसी शुभकामना करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे एक विनती करते हैं आपका आनंद हम तक पहुंचे इसके लिए आप चौरानवे 14, 15, 14, 15 इस नंबर पर एसएमएस अवश्य करें अपने नाम के साथ में ताकि आपको आगे भी इस तरह के विशेष कार्यक्रम हम सुना सके तो आप यू ही खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आरजे रमेश को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट फैम सुनते रहो मुस्कते रहो